आवाज की दुनिया के दोस्तों आज फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल लेकर आई है ईश्वर की व्यथा जी हाँ दोस्तों ईश्वर की व्यथा मनुष्य तो अपनी व्यथा ईश्वर के सामने सुनाता ही रहता है लेकिन आज स्वयं ईश्वर अपनी व्यथा हमें सुना रहे हैं मैं ईश्वर हूं तुम करोड़ो हो और मैं मैं केवल एक हूं मुझे एक जगह रहना होता है लेकिन तुम्हें मेरी मंगला आरती करनी होती है और इसलिए तुम मुझे छोटे बच्चे की तरह सजाते सवारते हो और फिर खुद भी तैयार हो जाते हो मुझे भोग लगाना होता है और इसलिए तुम नए नए पकवान बनाते हो और फिर फिर उसे तुम खुद ही खा लेते हो जिस दिन जिस दिन मैं एक जलेबी भी चख लूंगा उस दिन से उस दिन से मुझे भोग लगाना भी बंद हो जाएगा ये मैं जानता हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ जिनका विवाह नहीं होता वे मंगल फेरे की कामना करते हैं जिन्हें संतान नहीं होती वे संतान की चाहत रखते हैं किसी को नौकरी चाहिए होती है तो किसी को छोकरी माँ बाप किसी को चाहिए नहीं लेकिन हाँ संपत्ति हर किसी को चाहिए कोई कमाना चाहता है तो कोई चोरी करना चाहता है किसी को बाजार ऊपर चाहिए होता है तो किसी को मुफ्त का चाहिए होता है किसी को रोटी चाहिए तो किसी को चोटी चाहिए महामारी मैं नहीं लाया हूं लेकिन उसे निकालने की बात मुझसे कही जाती है जो भी आता है मंदिर में वो मेरे घंटे को टनटना कर चला जाता है जो भी आता है मेरे दरवाजे पर घंट बजा बजाकर मेरे कान में अपनी बातों का रस घोलने की पूरी कोशिश करता है यदि मैं किसी का काम नहीं करता हूं तो मुझ पर उनकी श्रद्धा कम हो जाती है और यदि किसी का काम हो जाता है तो वह मुझे महाभोग लगाता है बारिश नहीं होती है तो यज्ञ होता है आकाश यदि भर जाता है तो मुझे विश्राम करने के लिए कहा जाता है लेकिन सच कहू तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता हूं मैं न तो किसी का विवाह करता हूं और न ही किसी को किसी से जुदा करता हूं जंगल मैं नहीं काटता अमीरी मैं नहीं लाया गरीबी भी मैंने नहीं दी इस हरी भरी वसुंधरा में आपको ही प्रयास करना होगा और यदि आप ही प्रयास नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष मैंने आपको अणु दिया और आपने आपने परमाणु बम बनाया और फिर कहते हुए शांति स्थापित करने के लिए मैं कुछ करूं मैं क्या कर सकता हूं सच कहूं तो मैं ना केवल ईश्वर हूं आपका नौकर थोड़ी हूं क्या आप मुझे अपना नौकर मानते हैं प्रार्थना की आड़ में आप मुझे आज्ञा देते हैं आदेश देते हैं कि मेरा ये काम पूरा करके ही रहना क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करता रहू लेकिन लेकिन मैं किसी का कुछ नहीं सुनता हूं मैं कोई मैरिज ब्यूरो भी नहीं चलाता हूं और न ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाता हूं मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और न ही मुझे किसी के पास से कुछ चाहिए नारेल का भोग लगाकर मुझे खुश करना बंद कर दीजिए मुझे जितना भी देना था जो कुछ भी देना था मैंने सब दिया है अब मेरे पास अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है कृपा करके कृपा करके मांगना बंद कर दीजिए मुझे शर्मिंदा करना बंद कर दीजिए क्योंकि मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है आपका काम हो जाएगा जरूर हो जाएगा ऐसा कहने के लिए मैंने अपना कोई सहायक भी नहीं रखा है आज तक आज तक आपने बहुत प्रार्थनाएं की लेकिन आज आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जानता हूं जानता हूं कि इसके बाद कोई भी मेरे मंदिर में आने वाला नहीं है फिर भी फिर भी मैं कहता हूं कि मेरे पास तभी आना तभी आना जब आपकी कोई इच्छा ना ना हो हो कोई मांग केवल न मिलने की इच्छा जगे तभी आना फुर्सत से बैठेंगे दो बातें कर लेंगे कुछ मैं सुनूंगा कुछ तुम सुनोगे एक दूजे को सुनाते रहेंगे क्या मेरे सखा बनकर एक दिन के लिए ही सही मेरे पास आने को तैयार हो यदि हाँ तो मैं भी उतावला हूँ आपसे मिलने के लिए आ जाना बैठेंगे फुर्सत में और करेंगे बातें ना कोई मांग ना कोई चाहत ना कोई इच्छा बस यूं ही बैठेंगे और कभी आएंगे मस्ते आएंगे बते आएंगे। आज जाना मुझसे मिलने कभी फुर्सत में बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी लोभ और लालच के मैं इंतजार कर रहा हूं मैं इंतजार कर रहा हूं अपने ऐसे ही किसी भक्त का तो ये थी ईश्वर की व्यथा दोस्तों फुर्सत में ऐसे ही रचनाएं लेकर आती रहूंगी आपके पास तो दीजिए इजाजत आपकी दोस्त भारती परिमल मिलूंगी फिर कभी फुर्सत में